जिस दिन तुम्हें भी दिखाई पड़ जाएगा कि जीवन एक अंधकार है उसी दिन तुम प्रकाश की खोज पर निकल जाओगे अभी तुमने अंधकार को ही प्रकाश समझ रखा है तुम बड़े मजे से जी रहे हो इसलिए तुम डरते भी हो उन लोगों के पास जाने से जो तुम्हें जगा दें और चौंका दें क्योंकि वे तुम्हारी नींद तोड़ देंगे और उनके कारण तुम्हारे जीवन में एक नई यात्रा शुरू होगी जो कि बड़ी कठिन है कठिन इसलिए कि तुम्हारे पैर अंधेरे में इस तरह जम गए हैं कि प्रकाश की तरफ उठेंगे ही नहीं तुम्हारी आंखें अंधेरे की इतनी आधी हो गई हैं कि तुम प्रकाश की तरफ देखोगे तो बंद हो हो जाएंगी कठिन इसलिए नहीं कि सत्य कठिन है सत्य तो बड़ा सहज सुख सुखसूरती सहजे सहजे आओ तो बड़ा सुखपूर्वक आ जाता है सीधे सीधे चुपचाप चला आता है पगध्वनि भी नहीं होती कुछ करना भी नहीं होता और आ जाता है सत्य तो सरल है तुम कठिन हो इसलिए यात्रा कठिन होगी तो जो डरे हुए हैं कमज़ोर हैं कायर हैं वो यात्रा पर ही नहीं निकलते हारने के भय से टूटने के डर से पराजित होने के कारण वो युद्ध के स्थल पर ही नहीं जाते वो पीठ किए खड़े रहते और युद्ध पर न जाना हो तो सबसे अच्छी तरकीब यही है कि तुम कहो युद्ध है ही नहीं क्योंकि अगर युद्ध है और तुम नहीं जा रहे तो मन कचोटेगा अपराध अनुभव होगा अगर परमात्मा की तरफ न जाना हो तो सबसे गहरी व्यवस्था नास्तिक की है वह कहता परमात्मा है ही नहीं वो ये कह रहा है कि प्रकाश है ही नहीं कहां की बातों में पड़े हो अंधेरा ही बस है नास्तिक डरा हुआ है अगर प्रकाश से तो जाना पड़ेगा खोजना पड़ेगा अगर सत्य है तो फिर कैसे असत्य में बैठे रहोगे इसलिए वो कह रहा है सत्य है ही नहीं मैं एक आदमी को जानता हूं वो डॉक्टर के पास जाने से डरते उनको कैंसर है लेकिन वो डॉक्टर के पास जाने से डरते हैं वो कभी कभी मेरे पास आते हैं वो मुझसे कहलवाना चाहते हैं कि मैं कह दूं कैंसर नहीं वो कहते हैं वो आप तो मुझे जानते हैं आप तो सभी जानते हैं मैं कहीं बीमार हूं मैं तो बिल्कुल ठीक हूं लेकिन जब वो ये कहते हैं मैं बिल्कुल ठीक हूं तब उनके हाथों में कंपन सास उनकी आंखों में भय उनसे सच बोलने में मुझे भी कठिनाई होती तो उनको कहना क्या वो अपनी पत्नी से पूछते हैं अपने बेटों से पूछते हैं कि ठीक हूं ना कोई गड़बड़ तो नहीं और अगर कोई उनसे कहे कि जरा डॉक्टर के पास चल के जाँच करता करवा लो तो वो कहते हैं किस लिए जब मैं ठीक ही हूं तो बहुत दिन तक तो वो गए ना डॉक्टरों को शक था उनकी पत्नी मेरे पास आई और उसने कहा हम थक गए हैं इनको भेजने से ये तो जाते नहीं और जाने की बात करो तो ये कहते हैं किस लिए मैं बिल्कुल ठीक हूँ और ये ठीक है नहीं इनकी हालत खराब है ये रोज दुर्बल होते जाते हैं रोज इनका वजन गिरता जा रहा है मगर ये कहते हैं कहाँ गिर रहा है भजन सब ठीक है ये बात ही नहीं उठने देते बीमारी की बीमारी की चर्चे से भयभीत होते हैं इनको कोई भय समा गया है भीतर इनको मैं कैसे डॉक्टर के पास ले जाऊं मैंने कहा तुम मेरे पास लाओ वो लाए गए मैंने उनसे पूछा कि आप क्या बीमार हो उन्होंने कहा कि नहीं तो मैंने कहा डॉक्टर के पास जाने से क्यों डरते हो ये बेचारी पत्नी परेशान हो रही है इसको भय समा गया है इसका दिमाग खराब है आप तो बिल्कुल ठीक मैं भी देखता हूं कि आप बिल्कुल ठीक पत्नी की तृप्ति के लिए आप चले जाओ उनका अब आप ऐसा कहते हो तो चला जाऊंगा लेकिन उनके हाथ पर कपड़े हैं आप बड़ी मुश्किल में खड़े हो गए हैं वो अब क्या कहें जब है ही नहीं बीमार तो डरना क्या है ईश्वर नहीं है ऐसा नास्तिक कह के अपने को सांत्वना दे रहा है नहीं है तो फिर खोज पर जाने की कोई जरूरत नहीं सो जाओ विश्राम करो जहां हो वही ठीक है जो नास्तिक नहीं है उन्होंने भी बचने की तरकीबें निकाल ली उन्होंने और भी सस्ती तकलीफ तरकीबें निकाल ली मंदिर हो आते हैं मस्जिद हो आते हैं गुरुद्वारा चले जाते हैं चर्च पर रविवार को जाकर प्रार्थना कराते, एक साम, सामाजिक औपचारिकता है पूरी कर लेते हैं कि पता नहीं भगवान हो ही तो कहने को रहेगा कि हम हर शनिवार को मंदिर आते थे कि हर रविवार को चर्च आते थे कि हर शुक्रवार को मस्जिद आते थे याद ही होगा आपके हिसाब किताब में तो लिखा ही होगा कहीं हो तो कुछ कर लेते हैं ताकि ऐसा ना हो कहने को कि हमने कुछ भी ना किया वो भी अपने को बचा रहे हैं क्योंकि मंदिर जाने से कहीं कोई परमात्मा तक पहुंचाए हाँ परमात्मा तक जो पहुँच जाता है वो मंदिर तक जरूर पहुँच जाता है इसे थोड़ा ठीक से समझ लेना मंदिर जाने से कोई परमात्मा तक अगर पहुँचता होता तो सभी लोग मंदिर जाते हैं पहुँच गए होते मंदिर जाने से तो कोई पहुँचता नहीं दिखाई पड़ता जरूर मंदिर तरकीब है बचने की वो धोखा है वो असली मंदिर तक जाने से बचने का उपाय तो तुमने एक नकली मंदिर बना लिया है उस नकली मंदिर में तुम हो आते हो हुआ। वो बिल्कुल सस्ता है उसमें कुछ भी नहीं लगता दो पैसे चढ़ाए दो फूल रखा है वो भी किसी दूसरे के बगीचे से तोड़ लिए, सिर झुका दिया बिना झुके अहंकार तो अकड़ा ही खड़ा रहा सिर लगा दिया पत्थर के सामने सिर लगाने में अड़चन भी नहीं होती जिंदा आदमी के चरणों में सिर लगाने में अड़चन भी होती महावीर को छूने में डर लगा होगा महावीर की मूर्ति के चरणों में सिर रखने में किसी को डर नहीं लगता वहां कोई है ही नहीं तो झुकने में डर क्या है बुद्ध के सामने झुकने में पीड़ा हुई है लेकिन बुद्ध की प्रतिमा के सामने करोड़ों लोग झुक रहे हैं जिन लोगों ने जीसस को सूली दी वही उनके चर्च खड़े करके उनके चरणों में झुक रहे हैं क्रास के सामने झुक रहे हैं जीसस के सामने ना झुके कुछ मजा मालूम होता है जीसस में खतरा है अगर झुके तो यह आदमी तुम्हें जगाएगा तुम झुके कि तुम्हारी गर्दन पकड़ी ये तुम्हें हिलाएगा ये तुम्हारी नींद को तोड़ देगा इसके पास जाने से तुम डरते हो हाँ मिट्टी के गणेश बिल्कुल ठीक वो कुछ कर नहीं सकते वो तुम्हारे ऊपर ही निर्भर है जब तुम उनको बनाओ तब बन जाते हैं जब तुम उनको डुबाओ नदी में तो डूब जाते हैं उनका कुछ है नहीं उनका कोई बस तुम पर नहीं तुम्हारे बस में वो तो तुमने झूठे भगवान खड़े किए हैं जो तुम्हारे बस में झूठे मंदिर खड़े किए हैं ये मंदिर से बचने की तरकीब है ये परमात्मा के पास जाने से बचने का उपाय है तुमने अपने घरगुले बना लिए हैं खेल बना लिया है तुम उसी में रमे हुए हो अगर तुम ये उपाय ना करो तो तुम्हें एक ना एक दिन परमात्मा का साक्षात्कार करने के लिए तैयार होना पड़ेगा नास्तिक बच रहे हैं इंकार करके आस्तिक बच रहे हैं स्वीकार करके कभी कभी कोई आदमी न तो इंकार करता ना स्वीकार करता खोज पर निकलता है मैं उसी को धार्मिक कहता हूं जो ना तो आस्तिक है ना नास्तिक है खोजी है यात्री है जो कहता है जीवन दांव पर लगा देंगे लेकिन खोज कर रहेंगे उसके जीवन में अंधेरी की प्रती हुई अब वो प्रकाश चाहता है उसने प्यास को जाना है और जीवन के मरुस्थल को जाना है वो मरुधान की खोज में वो किसी सरोवर की तलाश में और वो तलाश बौद्धिक नहीं है उसका और प्यास से प्यासा है दादू उसी की बात कर रहे हैं, हैं वो कहते है, मन चित चातक जीव रटे प्यु प्यु लागी प्यास। ऐसी बौद्धिक बातचीत से परमात्मा कुछ मिलेगा नहीं कि तुम बैठ के गीता पढ़ लो कि दर्शन शास्त्र का विचार कर लो नहीं इससे कुछ ना होगा मन चित्त चातक जीव रटे जैसे चातक चिल्लाता है रात भर प्यू प्यू लागी प्यास प्यू प्यू कहे चला जाता है साधारण जल से राजी नहीं होता स्वाति की बूंद की प्रतीक्षा करता है वर्ष बिता देता है दिन आते हैं जाते हैं चातक की रटन बढ़ती चली जाती चातक तो एक काव्य प्रतीक है चातक तो कवियों की कल्पना है कि स्वाति नक्षत्र में यह चातक नाम का पक्षी केवल स्वाति नक्षत्र के पानी को ही पीता है बाकी साल भर रोता रहता है साधारण जल उसे तृप्त नहीं करता स्वाति का परम जल चाहिए तो कवि की कल्पना है लेकिन संत के लिए यह कल्पना नहीं है उसका अनुभव संत साधारण जल से राजी नहीं परमात्मा के जल से ही राजी है साधारण भोजन उसकी भूख को नहीं मिटा पाता वो तो जब परमात्मा के साथ ही लीन न हो जाए तब तक भूखा रहेगा साधारण प्रेम उसे तृप्त नहीं कर पाता जब तक परमात्मा की ही वर्षा उस पर न हो जाए तब तक परम प्रेम न आ जाए तब तक वो प्यासा ही रहेगा तब तक ये साधारण जगत का प्रेम तो उसकी प्यास में और जैसे अग्नि में घी का काम होता है ऐसा काम करेगा इस प्रेम से तो वो और भी प्यासा होने लगेगा इस प्रेम से तो उसे खबर मिलने लगेगी कि और भी बड़ी संभावनाएं हैं जिनके द्वार खुलते यह प्रेम उसे केवल प्रार्थना की याद दिलाएगा यह प्रेम उसे परमात्मा की तरफ और भी आतुरता से भरेगा मन चित चातक जीव रटे प्यो प्यो लागी प्यास बस उस प्यारे की ही प्यास लगी वही बुझा सकेगा दादू के शब्द बड़े महत्वपूर्ण है वह कहते हैं मन चित्त मन के लिए भारत में बहुत शब्द हैं ऐसा दुनिया की किसी भाषा में नहीं अंग्रेजी में एक ही शब्द है माइंड लेकिन भारत में बहुत शब्द हैं इसमें दो शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं दादू मन चित्त चातक साधारण मन तो तुम्हारे पास है चित्त तुम्हारे पास नहीं जब तक मन अंधेरे से राजी है तब तक वो चित्त नहीं है जब मन चैतन्य की प्यास से भरता है और चैतन्य के आरोहण पर निकलता है और जब कहता है चैतन्य होना है और चेतना है जागना है जागरण की अभीपसा जब मन में पैदा होती है तब मन चित हो जाता है तब मन साधारण मन ना रहा तब एक नई ही घटना घट गट गई वो चैतन्य होने लगा मन साधारणता अचित है वो बेहोश तुम्हारा मन तो बिल्कुल बेहोश है तुम्हें पता नहीं तुम्हारा मन तुमसे क्या करवाता है तुम करते रहते हो जैसे कि कोई शराब के नशे में कर रहा हो किसी ने गाली दी तुम्हें क्रोध आ गया तुम कहते जरूर हो कि मैंने क्रोध किया अब मैं क्रोध ना करूंगा लेकिन तुम गलत कहते हो तुमने क्रोध किया नहीं मन ने क्रोध करवा लिया तुम मालिक नहीं हो इसलिए तुम ये मत कहो कि मैंने क्रोध किया अगर तुम करने ही वाले होते तब तो तुम्हारे बस में होता करते या ना करते तुम मालिक नहीं हो मन ने क्रोध करवा लिया है तुम्हारा बस नहीं तुम कसम भी खाओ कि अब ना करेंगे कुछ हल नहीं होता दूसरे दिन फिर जब घड़ी आती फिर क्रोध हो जाता है। क्रोध तुम्हारी बेहोश अवस्था है मूर्छित मन मूर्छित है मन मूर्छा है इसलिए मन तो परमात्मा की प्यास से नहीं भर सकता लेकिन मन जब चित हो जाता है चित का मतलब मन जब जागने लगता है और चैतन्य होने लगता है जब तुम प्रत्येक कृत्य को जागकर करने लगते हो भोजन करते हो अभी तो भोजन करते हो बैठे भोजन की थाली पे होते हो मन दुकान पर होता है बाजार में होता है न मालूम कहां कहां होता है एक बात पक्की तुम जहां होते हो वहां मन नहीं होता तुम यहां बैठे हो तुम्हारा मन कहीं और पहुंच गया होगा तुम कहीं भी जा सकते हो मन अगर तुम्हारा मन कहीं और चला गया और तुम यहां बैठे हो तो तुम यहां बेहोश बैठे हो तुम्हारा यहां होना न होना बराबर शरीर यहां है तुम यहां नहीं हो तुम्हारी मौजूदगी मौजूदगी नहीं है। एक तरह की गैर मौजूदगी मन मूर्छा है उठते बैठते तुम सब काम कर रहे हो लेकिन यंत्रवत्त तुम्हें ठीक ठीक पता नहीं क्यों कर रहे हो अगर तुम कारण को खोजने जाओ तो तुम बड़े हैरान कि कारण कुछ और ही होंगे कारण तुम कुछ और ही समझते रहे अगर तुम अपने मन का निरीक्षण करो तो धीरे दीर, धीरे तुम्हें समझ में आएगा दफ्तर में तो तुम नाराज हुए थे और आके पत्नी पर टूट पड़े पत्नी का कोई कसूर ही ना था लेकिन तुमने कोई कसूर खोज लिया कि आज रोटी जल गई कि दाल में नमक नहीं ऐसी घटनाएं रोज ही घटनी थी लेकिन रोज तुमने न पकड़ी थी आज तुमने पकड़ ली आज क्रोध तैयार था तुम दफ्तर से भरे आए थे क्रोध तो आया था दफ्तर में मालिक पर लेकिन मालिक पर तो क्रोध बताना बहुत महंगा सौदा हो जाए वहां तुम ना बता पाए वहां तो तुम मुस्कुराते रहे वहां तो तुम पूछ हिलाते रहे अब क्रोध भरा है हृदय में वो बरसना चाहता है तुम कोई कमजोर व्यक्ति चाहते हो जिस पर टूट पड़े पत्नी हमेशा उपयोग ही है। उसके कई उपयोग हैं बड़ा उपयोग तो यह कि हारे पिटे बाजार से लौटे पत्नी पे टूट पड़े अब पति पत्नी पे टूटे तो पत्नी क्या उसकी मारपीट तो कर नहीं सकती पश्चिम में तो उन्होंने शुरू कर दी पूर्व में भी नहीं कर सकती तो वो बेटे की राह देखेगी जब वो स्कूल से लौट आए तब वो बेटे पे टूट पड़ेगी क्योंकि तो पति तो परमात्मा ऐसा पतियों ने ही पत्नियों को समझवा दिया है हजारों साल से शिक्षण दिया है कि पति परमात्मा है पत्नियाँ जानती भी है नहीं परमात्मा भलीभांति भांति जानती उनसे ज़्यादा और कौन जानेगा लेकिन मानना पड़ता है जैसे पति डरता है दफ्तर में मालिक को नाराज करने से ऐसा पत्नी भी डरती है इस मालिक को नाराज करने से जो पति क्योंकि उसकी भी आर्थिक रूप से वैसी ही परतनता है जैसी तुम्हारी दफ्तर में वो कमा नहीं सकती तुम पर आर्थिक रूप से निर्भर है वो क्या करे वो प्रतीक्षा करेगी ऐसे ऊपर से कुछ नहीं कहेगी सब ठीक चलेगा लेकिन बच्चे की राह देखेगी ये सब अचेतन हो रहा है ये मुरछा बच्चे का कोई कसूर नहीं बच्चा अपना खेलता कूदता चला आ रहा है उसे कुछ पता नहीं कि घर में कौन सा उपद्रव राह रह देख रहा है वो कोई भूल देख लेगी कि तुम आज कपड़ा खराब करके लौटे कि धूल लगा ली कि कीचड़ लगा ली कि स्लेट फोड़ डाली वो रोज़ ही ये करके लौट रहा है मगर आज उसकी पिटाई हो जाए बच्चा क्या करे वो जाके कमरे में अपनी गुड़िया के टांगे तोड़ के खिड़की के बाहर फेंकते। वो जो दफ्तर में शुरू हुआ था गुड़िया पर पूरा हुआ ऐसी अंधी यात्रा है तुम कहीं क्रोधित होते हो कहीं निकालते हो तुम कहीं प्रेम से भरते हो कहीं उंडेलते हो तुम जाग कर नहीं जी रहे हो तुम आज क्रोधित हो तो हो साल भर बाद निकालते हो भरा रहता भरते चले जाते हो मनस्वित कहते हैं कि जो व्यक्ति रोज क्रोध कर लेते हैं वो खतरनाक नहीं तो उनका क्रोध छोटा छोटा है छोटा सा बादल आया बरसा चला गया लेकिन जो लोग क्रोध को इकट्ठा करते चले जाते हैं और शांत बने रहते वो बड़े खतरनाक जिस दिन उनका बादल आएगा उस दिन वो किसी की हत्या करेंगे इससे कम नहीं वो किसी दिन किसी का प्राण लेंगे ऐसे आदमी से जरा बच के रहना जो रोज रोज क्रोध ना करता हो क्योंकि वो किसी दिन जिस दिन फूटेगा तो विस्फोट होगा तुम्हारा मन तो मूर्छित है इस मन से तो परमात्मा की रटन ना लगेगी मन को चित बनाना पड़ेगा चित का अर्थ है कॉन्सियसनेस चैतन्य मन को पहले जगाओ बुद्ध से कोई पूछता था हम परमात्मा को कैसे खोजें वो कहते हैं ये बात ही मत करो परमात्मा को तुमसे क्या लेना देना तुम्हारा परमात्मा से क्या लेना देना तुम चित्त को जगाओ बुद्ध ने परमात्मा की बात ही नहीं की वो कहते तुम चित्त को जगाओ फिर सेष अपने से होगा एक बार तुम जाग के देखने लोगों जीवन को थोड़ी सी होश की किरण आ जाए थोड़ी सी तुम्हारी आँखों में देखने की क्षमता आ जाए कानों में सुनने की क्षमता आ जाए हाथ में छूने की क्षमता आ जाए तो तुम खुद ही पाओगे कि ये जीवन कुछ भी नहीं तुम किसी और जीवन की खोज से भर जाओगे मन चित्त चातक जीव रटे और जैसे चातक रटता ही रहता है अपने प्यारे को ही पुकारता रहता है प्यू प्यू की आवाज़ लगाए रखता है और प्रतीक्षा करता है ऐसा ये मन चित्त चातक अब एक ही रटन से भर गया है प्यू प्यो लागी प्यास दादू दर्शन कारने प्रभु मेरी आस कुछ चाहिए नहीं सिर्फ दर्शन के कारण सिर्फ दर्शन की इच्छा है कुछ चाहिए नहीं परमात्मा की तरफ अगर तुम कुछ मांगते गए तो तुम गए ही नहीं क्योंकि तुम्हारी सब मांग संसार की मांग होगी तुम मांगोगे कि बेटा बीमार है ठीक हो जाए अदालत में मुकदमा है जीत जाऊं, बेटा पैदा नहीं होता पैदा हो जाए तुम कुछ भी मांगते जाओगे तुम परमात्मा को नहीं मांग रहे तुम्हारी हर मांग संसार की मांग होगी परमात्मा को मांगने वाला तो कुछ भी नहीं मांगता वो तो कहता है दर्शन काफी तुम दिख जाओ बस इतना पर्याप्त तुम दिख गए फिर और बचता भी क्या है तुम्हें देख लू भर आंख पर्याप्त इससे ज्यादा की कोई आकांक्षा नहीं दादू दर्शन कारण पूर्वहु मेरी आस बस मेरी एक आस है एक ही आकांक्षा है कि तुम्हें देख लू सत्य को देख लू क्यों इतनी सी आस पर क्यों रुक जाता है भक्त क्योंकि भक्तों ने जाना है सदियों में निरंतर अनुभव से कि जिसका दर्शन हो गया परमात्मा से दिखाई पड़ गया वो उसके साथ एक हो जाता है जान लिया जिसने सत्य वो सत्य हो जाता है परमात्मा को देख लिया जिसने वो परमात्मा हो जाता है उस दर्शन के बाद कोई लौटता नहीं उस दर्शन के बाद तुम बचते नहीं वो दर्शन इतनी महाअग्नि है कि वो तुम्हें समाहित कर लेती है अपने में तुम अपने घर वापिस लौट जाते हो इसलिए दर्शन की बात मांगनी काफी है बाकी से अपने आप हो जाता है दादू दर्शन कारने कारण मेरी आस दादू विरहन दुख कासन कहे कासन देई संदेश पंथ निहारत पीव का विरहन पलटे केस कहते हैं कि मैं किससे कहूं अपना दुख विरहन दुख कासिन कहे दुख में किससे कहूँ क्योंकि मेरा दुख दूसरे लोग समझ भी ना पाएंगे वो तो समझेंगे कि तुम दीवाने हो गए पागल हो गए अगर तुम किसी से कहो बैठे रो रहे हो अगर तुम किसी से कहो किस लिए रो रहे हो और तुम कहो कि तिजोरी खो गई वो समझ लेगा कि बात ठीक है वो भी रोता अगर तिजोरी खो जाती तुम कहो कि पत्नी मर गई वो कहेगा बिल्कुल ठीक है हम भी रोते अगर पत्नी मर जाती लेकिन तुम अगर कहोगे परमात्मा का दर्शन नहीं हो रहा है इसलिए रो रहे हैं तो तुम्हारी तरफ़ देखेगा इस तरह जैसे तुम पागल हो गए तिजोड़ी की बात समझ में आती दिवाला निकल गया रो रहे हो समझ में आता पत्नी जल गई रो रहे हो समझ में आता हार गए जीवन में समझ में आता है लेकिन परमात्मा के दर्शन के लिए रो रहे हो किसी की समझ में ना आएगा वो प्यास जिनको समझ में आती है उनको ही वो भाषा भी समझ में आएगी दादू विरहन दुख कासिन कहे का किससे कहूं ये अपना दुख किससे कहूं ये विरह किससे कहूं ये पीड़ा और कासन दे ही संदेश और किसके हाथ संदेश भेजू परमात्मा के पास कैसे संदेशा जाए कैसे परमात्मा को खबर करूं कि मेरी पीड़ा का अंत करो कोई उपाय नहीं दिखाई पड़ता संदेश भेजने की कोई सुविधा नहीं अपने दुख को किसी से कहने का उपाय नहीं पंथ निहारत पीव का इसलिए भक्त क्या करे वो राह देखता है प्रेमी की परमात्मा की पंथ निहारत पीव का विरहन पलटे केस और तैयार करता रहता है अपने को कि पता नहीं तुम किसी भी क्षण में आ जाओ ऐसा न हो कि तुम मुझे गैर तैयार पाओ तो अपने केस को संभालती जाती और राह को देखती रहती विरहन केस को संभालती जाती है ये बड़ी प्यारी बात है सारा सन्यास केस का संभालना है परमात्मा के लिए सारी साधना स्वयं को तैयार करना है उस घड़ी के लिए कि अगर वो आ ही जाए तो ऐसा ना हो कि मुझे गैर तैयार पाए रविनाथ की एक बड़ी महत्वपूर्ण कविता है एक बड़ा मंदिर जिसमें सौ पुजारी प्रधान पुजारी को स्वप्न आया है कि परमात्मा ने कहा कि कल मैं आता हूं हजारों साल पुराना मंदिर है हजारों साल से पूजा अर्चना हुई है। ऐसा कभी हुआ नहीं कि परमात्मा आया हो वो पत्थर की मूर्ति की ही पूजा चलती रही है पुजारी भी थोड़ा चौंका उसको भी सपने पे भरोसा ना आया फिर भी उसे डर लगा सुबह कि अगर कहीं ऐसा हो कि ये हो ही जाए तो फिर मैं ही फंसूँगा तो उसने सब पुजारियों को इकट्ठा कर लिया और कहा कि ऐसा सपना आया है भरोसा मुझे है नहीं ये मैं कहे देता हूँ मैं कोई पागल नहीं हूँ कि सपने पे भरोसा करूं लेकिन तुमसे सपना भी कहे देता हूँ अब तुम जैसा सब सोचो वैसा हम करें सभी ने कहा कि कहीं आ ही जाए तो फिर हम क्या करेंगे इसलिए तैयारी तो कर लेनी चाहिए हर्ज कुछ भी नहीं अगर ना आया तो जो भोग के लिए तैयार करेंगे वो हम ही प्रसाद ले लेंगे और ऐसे भी मंदिर की सफाई नहीं हुई बहुत दिन से सफाई हो जाएगी तो दिन भर मंदिर की सफाई की गई भोग तैयार किया गया फूल सजाए गए धूप बाली गई मगर भरोसा तो किसी को था नहीं मंदिर के पुजारियों से ज्यादा कम भरोसे वाले आदमी और कहीं पाना भी मुश्किल पुजारी तो भली भांति जानता है कि सब ढोंग है धंधा है वो तो जानता है ये पत्थर की मूर्ति है इसमें कुछ सार नहीं अगर वो उसके सामने आरती भी झुलाता है तो वो पत्थर की मूर्ति को प्रसन्न करने के लिए नहीं वो जो पीछे खड़े भक्तगण हैं जिनसे उसको तनखा मिलती है उनको प्रसन्न करने के लिए उसकी आरती समाज की आरती है सत्य की नहीं वो तुम्हारी पूजा कर रहा है क्योंकि तुमसे नौकरी पा रहा है वो तो भली जानता है कि सब सपने सपने हैं लेकिन तैयारी की सब तरफ आयोजन किया सांझ होने लगी परमात्मा सांझ तक ना आया फिर शख सुबह पैदा हो गया लोगों ने कहा हम पहले ही जानते थे ये सपना है फिजूल हमने मेहनत की पर अब जो हुआ हुआ दिन भर के थके मंदे थे भोग का प्रसाद लगा लिया फिर सब गहरी नींद में सो गए रात आधी रात एक पुजारी ने घबड़ा के नींद में कहा मुझे रथ की गड़गड़ाहट सुनाई पड़ती दूसरे पुजारी चिल्ला पड़े नाराज हुए और उनका बंद करो बकवास एक के सपने के पीछे दिन भर परेशान हुए अब तुम्हें सपने में रथ की गड़गड़ाहट सुनाई पड़ती शांति से सो जाओ अब नींद खराब मत करो बहुत हो गई प्रतीक्षा न कोई है न कोई आने वाला है लेकिन तब दूसरे पुजारी ने कहा नहीं लेकिन गड़गड़ाहट तो मुझे भी सुनाई पड़ती रथ आता मालूम होता है तो तीसरे ने कहा ये रथ की गड़गड़ाहट नहीं आकाश में बादलों का गर्जन फिर वे सो गए फिर रथ द्वार पर आ रुका ऐसा किसी को लगा कोई सीढ़ियाँ चढ़ने लगा ऐसा किसी को लगा फिर किसी ने द्वार पर दस्तक दी तब कोई चौंक के बैठ गया और उसने कहा कि मुझे लगता है कि उसने द्वार पर दस्तक दी अब तो बाकी लोग बहुत नाराज हो गए उन्होंने कहा रात भर सोने न देंगे तुम सभी पागल हो गए हवा का झोंका है द्वार को थपथपा रहा है कोई न है न कोई आने को है और अब किसी को कुछ भी सुनाई पड़े वो अपने मन में भीतर रखे कहने की जरूरत नहीं हमारी नींद खराब मत करो फिर वो सब गहरी नींद में सो गए सुबह उठे तब देखा कि द्वार पर रथ आया था क्योंकि चाक के चिन्ह थे सीढ़ियों पर कोई चढ़ा था कि सीढ़ियों की धूल पर पदचिन्ह थे द्वार पर किसी ने दस्तक दी थी लेकिन अब बड़ी देर हो गई थी अवसर चूक गया था और ऐसा तुम्हारे जीवन में भी हो सकता है यह रविनाथ की कविता सिर्फ कविता नहीं एक बहुत गहरे सत्य का दर्शन है बहुत बार परमात्मा ने तुम्हारे द्वार पर भी दस्तक दी बहुत बार उसकी छाया ने तुम्हारे सपनों को घेरा है बहुत बार बहुत बहुत बार अनंत अनंत यात्राओं में तुम उसके बहुत करीब आ गए हो लेकिन पहचान नहीं पाए कभी तुमने कहा बादलों की गड़गड़ाहट कभी तुमने कहा हवा का झोंका है जिन्होंने जाना है वो तो बादलों की गड़गड़ाहट में भी उसी का गर्जन सुनते हैं जिन्होंने नहीं जाना है वो उसकी वाणी में भी बादलों की गड़गड़ाहट पहचानते जिन्होंने जाना है उन्होंने तो हवा के थपकी में भी उसी की थपथपाहट सुनी उसकी ही खटखटाहट सुनी और जिन्होंने नहीं जाना उन्होंने उसके द्वार पर आके थपथपाने पर भी कहा है कि हवा का झोंका है व्याख्या तुम्हारी है जो जानता है वह परमात्मा को सब जगह पाता है सभी जगह उसका रथ और सभी जगह उसके रथ के चिन्ह सभी तरफ से वो आता है सभी तरफ उसके पद चिन्ह सब तरफ से तुम्हें ठकठक आता है पर तुम सोए हो और अगर तुम्हारे मन का कोई कोना कहता भी है कि जागो तो तुम कहते हो सो नींद खराब मत करो हवा का झोंका है आया है चला जाएगा कहीं कोई परमात्मा है आने को